शंकराचार्यं शंक्यं केशव पुनः सूत्र भाष्य वंदे भगवराज मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति सामवेद तलवकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग वाक्य भाष्य विचार कर रहे थे नवम पृष्ठा देखेंगे थोड़ा पुराना पाठ है पृष्ठा संख्या नौ उसमें एक नंबर टिप्पणी दिया है भाष्य में अंतिम पंक्ति में निष्काम से तो आत्मज्ञान प्रतिबंध भवति निर्माष्टिर्भवती निर्माष्टि इसके ऊपर एक नंबर टिप्पणी बड़े महाराज लिखे हैं तीन वृद्धि वृद्धिश्चिता तब मृज शुद्ध धातु से तीन हो जाने से स्त्रिया कित हैं तो कित उन्हीं से वृद्धि हो जाएगी नहीं होना चाहिए किन्तु वृद्धि चिंत्या इसलिए वृद्धि भगवान भाष्यकार किए हैं तम तो मृजेर वृद्धि पर में कोई गुण निमित्त रहने पर भी उसको वृद्धि हो जाना है मृजेर वृद्धि कहेगा किंतु यहाँ तो गुण निषेध का निमित्त है इसलिए वृद्धि नहीं होनी चाहिए तो किंतु भाष्यकार किए हैं तो इसके लिए एक समाधान देते हैं नय घटितम अनित्यम इति परिभाषा है जहाँ नये व्यवहार होगा जानेंगे कि ये बात अनित्य है तभी तो अभी यहाँ किंगिति ये यह निषेध करेगा वृद्धि करने नहीं देगा तो कहते हैं क्या नये कह करके कहते हैं कि निषेध अनित्य तुम जो किंगितिच जो निषेध करता है वो निषेध को यहाँ अनित्य मानने के लिए यहाँ नये कहा गया नये अर्थात निर्माष्टि में निर है ये निर्नय वाचक है तो ये नये जो है वो किसी को तो अनित्य कहेगा किसको, किसको अनित्य कहेगा कहते निषेध को अनित्य कह जो वृद्धि निषेध किंगितिच से होना चाहिए था उसको ये निषेध करके नीर कहने का ये सार्थक भी हो जाएगा और उसके चलते वृद्धि भी हो जाएगा इति व आदाय वा, वा उपपादन ऐसे कहते हैं बुढ़े महाराज अच्छा आगे शत्रुपृष्ठा में शत्रु पृष्ठा हम पूरा देख लिए थे उसका भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया प्राण इति नासिका भव कनेशीत प्रषित पतति मनः कन प्राणः प्रथमः प्रीति युक्त इस प्रकार के मंत्र है ताण तो प्रथम हो गया मन आगे प्राण आगे है कने सीता वाच मई बदंती चक्षु श्रोत्र कौदेव युनि इस प्रकार के मंत्र हैं तो आगे है वागेन्द्रिय और चक्षुश्रोत्र ये तीन हो गए इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय तभी उनके साहचर्य से पढ़ा जाने से प्राण को भी नासिका भव भगवान भाष्यकार शब्द व्यवहार करके इंगित कर रहे हैं कि यहाँ भी घृण इन्द्रिय लेना है तो यहाँ घन्द्रिय लेंगे क्यों कह दिए प्रकरणाथ और टीकाकार उसको करौन सन्निधानात। करौन तो करौन को करौन को करौन कहते हैं प्रकरणात प्रकरणात्ण सन्निधान करण शब्द से हम लोग साधारणत बाह्य करण को करण कहते है क्योंकि वेदांति मुख्य में अंत को करण मन को करण ती मानते तो इसलिए करण सन्निधान ठीक है अगर प्राण से हम घ्राणेन्द्रिय ले लेंगे प्रकरण से केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त ये घ्राणेन्द्रिय प्रथम जाता है ये तो कभी नहीं घटेगा इसलिए प्राण शब्द से घ्राणेन्द्रिय लेने से ये पंक्ति प्रथम प्रेति ये कैसे इसका समन्वय होगा इसलिए कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में प्रथमत्वम एक नंबर टिप्पणी में बड़े महाराज जी कहते हैं घ्राण प्राण एकीकृत्य आह अर्थात यहाँ तो जो प्रथम बात आएगा वहाँ तो प्राण को लेना है और जो प्राण शब्द जहाँ मतलब मंत्र में है उसका अर्थ तब तक तो घ्राण करेंगे तो इस प्राण को कभी घ्राण अर्थ भी कर देंगे और कभी मुख्य प्राण अर्थ भी करेंगे एक ही स्थान पर एक ही शब्द इस प्रकार के ये क्यों क्यों किया जाएगा अगर यहाँ हम घ्राण नहीं भी करेंगे तो भी कोई हानि नहीं है बाकी आगे बाघ है और चक्षुस्त्रोत्र दो इंद्रिय है बाघ इंद्रिय एक कर्मेन्द्रिय हो गया चक्षु स्रोत्र दो ज्ञानेन्द्रिय हो गए तो इतने में से उपलक्षित होकर के सारे इंद्रिय तो आ जाएंगे अभी सारे इंद्रिय अगर आ जा सकते हैं फिर आप प्राण से घ्राण को कहने का घ्राण इंद्रिय कहने का इसमें क्या आवश्यकता है और प्राण को घ्राण कह करके आप मुख्य प्राण का यहाँ बहुत सारे उपयोगिता है क्योंकि वास्तविक मुख्य प्राण ही प्रथम जाता है इसलिए प्रथम प्रयति तो उक्त कहने से मुख्य प्राण को कहना ये भी तर्कसंगत है और इसको भी स्पष्ट आगे भाष्यकार कहते हैं प्रथमत्व चलन क्रिया या प्राण निमित्तवात्थ प्राण क्रिया प्रथम है क्योंकि वह प्रथम चलता है मनो आदि को आगे तृतीय पंक्ति में दिए चली क्रिया तो प्राणसु मनो आदिशु इसलिए प्राण सर्वदा प्रथम कार्य करता है प्राण शब्द से मुख्य प्राण लिया जाएगा तो प्रकरण भी घट जाएगा बढ़िया घटेगा किंतु नासिका भव कहने का आवश्यक नहीं था प्रकरणात कहना आवश्यकता नहीं था टीकाकार भी कह रहे हैं करण संनिधानात टिप्पणी भी कहते हैं घ्राण प्राण एकीकृत्य सभी एक ही में कहते हैं कि प्राण से घ्राण लेना है इस प्रकार कह रहे हैं किन्तु प्रकरण वास्तविक प्राण से मुख्य प्राण लेने से ठीक होना चाहिए था ये संशय का समाधान अभी नहीं है जब महाराष्ट्री आएंगे तो इसको संशय का समाधान करवाएंगे महाराष्री भी वहाँ पाठ के समय में नासिका भाव से घ्राण कहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा और अधिक विचार सापेक्ष है आप लोग भी जो भी विचार कर रहे हैं थोड़ा इसके ऊपर और कुछ तर्क हो सकता है क्यों ऐसा कहेंगे मुख्य प्राण कहने से जबकि वाक्य पूरा ठीक ठीक समन्वय होता है तो ग्राण कह करके फिर ये द्राविड़ प्राणायाम जैसा हुआ घ्राण और प्राण को एक ही करके आगे प्रथम प्रति ये लेना पड़ेगा ये सब भाष्यकार क्यों किए हैं इसका कुछ स्पष्टता नहीं है हमको तो जहां जहां भी जो भी सब व्याख्या कर कहें ये सब ऐसे ही कह दिए हैं कि नासिका भाव और आगे प्राण जहाँ जैसे शब्द है ऐसे कह दिए ये दोनों समन्वय थोड़ा तो बुद्धि में नहीं आ पा रहा है ठीक है हम लोग सब विचार करके आगे देख सकते हैं आगे है, हम लोग पाठ देख रहे थे प्रश्न पूछा था कि केने शितम प्रेषितम पतती मनहा उत्तर सीधा कह देना चाहिए था उत्तर देते हैं स्रोत्र से स्रोत्रम यह थोड़ा सीधा अर्थ बुद्धि में नहीं आ रहा है इसलिए संशय करने वाला पूछता है कि सीधा क्यों नहीं कहा गया वो कहते हैं कि जिसके बारे में कहना है उसमें कोई विशेष नहीं है विशेष होता जाति गुण क्रिया इत्यादि वो विशेष के द्वारा कह देंगे जैसे ये ये राम जी कैसे देखने के लिए कहेंगे छह फुट ऊंचा है कहेंगे श्याम जी देखने के लिए मतलब कैसे है कहेंगे वो थोड़ा ऐसे वर्ण है ऐसे है तो कुछ विशेष हो जाएगा तो कह देंगे जिसमें कोई विशेष नहीं है निर्विशेष है नहीं कह पाएंगे टीका में शत्र पृष्ठा में अंतिम पंक्ति में कह दिया गया था यदि शौक्ल्यादिवत को भी विशेषो अभविष्य जैसे कोई पदार्थ पटह वस्त्र उसमें सौकलीय गुण है अगर होता तो कोई विशेष के द्वारा कह दिए होते यदि अभविष्य तदा तम अवश्यत लिंग का प्रयोग हो गया लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो क्रियाया अतिपत्तों गम्य मान नहीं होना ऐसा जहाँ पता चलता है अच्छा आगे टीका में आगे पृष्ठा में कहते हैं श्रुतिस्तु उपलक्षण क्योंकि कोई विशेष नहीं है इसलिए विशिष्ट करके नहीं कहा जा सकता है इसलिए श्रुतिस्तु श्रुतिस्तुपलक्षण वृत्त्यवलक्ष पूरा होना चाहिए पुराना पुस्तक में क्षय पूरा नहीं था नया में ठीक है अच्छा श्रुतिस्तु उपलक्षण वृत्त्य प्रतिवचन ब्रुवाणा निर्विशेषत्व मनत श्रुत्यक्षराुसारा गम्यत इतिहा उपलक्षण श्रुतिण उपलक्षण करके अर्थात तो कोई विशिष्ट विशेषण युक्त करके विशिष्ट रूप से श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस प्रकार जो कहा गया कोई विशिष्ट रूप से श्रुति नहीं कह रही है उपलक्षण वृत्ति से ही कह रही है उपलक्षण चार नंबर टिप्पणी अच्छा थोड़ा एक बाकी उसमें देख लेंगे यथा देवदत्तादी गृहा नीच चा नम टिप्पणी शौक्ल्यादि देवदत्तस्य विशेषाभाव इति नोच्यते किंतु काकबंत उपलक्षण वृत्तिया उच्यते तथा जितने घर है सब एक ही प्रकार के रंग किया गया तो ये ये शायद जो लोग जयपुर गए होंगे देखें वहाँ कहते हैं उसको पिंक सिटी कहते हैं सब गुलाब गुलाब अर्थात सब एक ही प्रकार की रंग होता है तो इसी प्रकार के जहाँ सारे गृह सफ़ेद कलर ही होते हैं मतलब सफेद रंग ही होते हैं तो शौक्ल आदि साधारण्य कोई पूछा देवदत्त से गृह इस प्रकार के प्रश्न करने से सभी तो शुक्ल वर्ण गृह है विशेष नहीं होने पर कहते हैं कि देवदत्त गृह शुक्ल ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि कोई विशेष नहीं हुआ सभी गृह शुक्ल ही है किंतु काकवंत इतिपल वृत्तिया जो काक जिस गृह के ऊपर बैठा है वही देवदत्त का इस प्रकार के कहा जाता है अच्छा आगे पंक्ति टीका में इयांश तो विशेष अर्थात ये हो गया दृष्टान्त तो काकवदेव दत्त गृह ये दृष्टान्त तो, और दार्ष्टांतिक हो गया निर्विशेष ब्रह्म को कथन करना है इयांश तो दृष्टान्त दार्ष्टांतिक में विशेष है गृहेश साधारण्य प्रयुक्त विशेषा भाव गृह में कोई विशेष नहीं होने से विशेष अर्थात कोई विशेषण नहीं होने से विशिष्ट करके नहीं कहा जा सका क्यों कहते सभी गृह तो शुक्ल वर्ण दिखते हैं इसलिए गृहेश साधारण्य प्रयुक्तो विशेष भाव सर्वत्र शुक्लत्व साधारण है इसलिए कोई विशेषण नहीं हुआ तो काकवत उपलक्षण वृत्ति से कहना पड़ा प्रकृत ब्रह्म में क्यों इसको विशिष्ट करके नहीं कहा जा सकता है कहते हैं असत्त्व प्रयुक्त एवं इतना साधारण्य बाधा असत्त्व अर्थात उसमें कोई विशेष है ही नहीं गृह में तो है सफेद वर्ण है किंतु सर्वत्र एक ही सफेद वर्ण होने से नहीं कहा जा सका किंतु निर्विशेष ब्रह्म में कोई विशेष है ही नहीं इसलिए दृष्टांत दार्शांतिक में ये दोनों अंतर है जैसे भी हो अर्थात दृष्टांत दार्ति का सर्वदा बिल्कुल बराबर हो जाएंगे ये नहीं होगा बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो दृष्टांत दार्श्रांति का भाव ही नहीं बनेगा थोड़ा अंतर होना है श्रुति उपलक्षण वृत्ति एवं प्रतिवचन ब्रुवाणा ब्रुवाणा में कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ कर्तरी ब्रुवाणा सानस निर्विशेषत्व मन ब्रह्म जिसका उत्तर मतलब उत्तर दिया जा रहा है वो निर्विशेष है श्रुति अक्षरा अनुसाराद गम्यतः इतिहास श्रुति का अक्षर श्रुति का जो वाक्य है उसी से यही निश्चय होता है तो जितने सारे उत्तर दिया गया सभी में निर्विशेष ब्रह्म को लेना है यही अनुगम हो रहा है क्योंकि ये कहा गया स्रोत्र से स्रोत्र मनसो मन प्राण से प्राण चक्षुष चक्षु ये सभी में यही बात निश्चय होता है कि निर्विशेष को ही लेना है भाष्य में अनुगमांत तद अनुगतानी ही अत्र अश्मिन अर्थे अक्षराणी क्यूँ यहाँ निर्विशेष को लिया गया उत्तर देते हैं भाष्यकार अनुगमांत अनुगम होने से अनुगम कहते हैं तद ही अश्मन अर्थे अक्षराणी इस मंत्र में जितने सारे ये सब हेतु दिया गया अर्थ कहने के लिए अक्षर जितने सारे दिया गया सब अस्मिन अर्थे निर्विशेष ब्रह्म में साक्षी में सब अनुगत होते हैं अर्थात जो श्रोत्र से कह करके जो प्रथमांत है वो प्रथमांत शब्द से सर्वत्र साक्षी लिया जाएगा तो ये श्रुति समन्वय हो जाएंगे। आगे टीका में आप कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म को श्रोत्र से शब्द से लेना है तो ऐसे क्यों लेना है पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहे हैं निर्विशेषत्व तो वाचक पदाभात कथम निर्विशेष अक्षरा अनुगम इतिहा चार नंबर टिप्पणी में यंग विशेष तक तो हम लोग देख लिए आगे यदवा यदवा रसो हम अब्सु कौमते वत तत्र यदि आत्मनि विशेषो अच्छा अभविष्य हाँ, ठीक है एंगो नित्य सूत्र है तो इसलिए यदि आत्मनि विशेषो अभविष्यत खंडकार हो जाना है तदा अब्सुति न अवश्य तत्वन अच्छा ठीक है आगे ठीक है में देखेंगे निर्विशेष पूर्व पक्ष कह रहा है कि निर्विशेष ब्रह्म यहाँ प्रथमांत शब्द से ग्रहण होना है इसका कोई वाचक को शब्द नहीं है स्रोत्र श्रोत्रम कहने से आप निर्विशेष को कैसे ले लेंगे तो सिद्ध कथम निर्विशेषो अक्षरा अनुगम अर्थात सारे जितने मंत्र में जितने शब्द है सब निर्विशेष ब्रह्म परक ही है इस प्रकार के कैसे निश्चय कर दिए भाष्य में पूर्व पक्ष पूछता है कथम कथम तो सिद्धांति जो कह दिया कि निर्विशेष ब्रह्म में ही सारे अक्षर समन्वय होंगे इसको आक्षेप करता है कथम टीका में निर्विशेष वाचक शक्तिया वाक्यावाभाव अपि उपलक्षण वृत्तिया भविष्यति इति स्रोत्र शब्द से तावन मुख्यार्थम आह निर्विशेष से वाचक शक्तिया वाक्य अर्थ तो अभावी जो निर्विशेष होता है उसमें कितने विशेष रहेंगे कोई विशेष नहीं रहेंगे किंतु अगर नींद लग जाएगा गार्ड तो विशेष हो जा सकते हैं जब नींद लग जाती है क्योंकि जो तमस है सर्वार्थान विपरीतांश कहा तो जाता है सब अर्थों को विपरीत तो ग्रहण कर लेगा तो कोई अर्थात तो विशेष नहीं होने पर भी अगर तमस जोर हो जाएगा तो फिर विशेष आ जाएगा तो जैसा कहते हैं ना कि मास्टर जी प्रश्न पूछ लिए कि ये रावण को कौन मारा तो वो तो आधा निद्रित तो था उठ कर के तुरंत कह दिया मैंने नहीं मारा ये सब हम लोग बाल में सुनते थे तो इस प्रकार के अर्थात सात्विकता बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बुद्धि को लगाना पड़ता है और बुद्धि को जब लगाते हैं प्रथम प्रथम तो उसमें कठिनाई होती है कोई चीज आराम से प्राप्त हो नहीं जाता मतलब आराम से अगर प्राप्त हो जाता है तो वो उसका कोई महत्व ही नहीं रहता ऐसा ही पदार्थ जैसे रास्ता में कंकर पत्थर पड़े हुए हैं कोई भी अर्थात तो, ऊंचे पदार्थ प्राप्त करना है तो ऊंचा परिश्रम भी करना पड़ता है जितने ऊंचा परिश्रम करेंगे उतने पदार्थ हो प्राप्त होता है यहाँ प्राप्त अर्थात त्याग होना है और यही सबसे बड़ी त्याग है कि तमस रजस का त्याग होकर के सत्व आ जाए कठिन है किंतु मार्ग सरल भी नहीं मतलब कोई इसमें अन्य सरल उपाय भी नहीं है तो पूर्व पक्ष पूछता है कि कैसे आप निर्विशेष में अक्षर अनुगम कह दिए सिद्धांत कह दिया कि निर्विशेष से वाचक शक्तिया वाक्यर्थत्व अभाव है निर्विशेष को कहने के लिए कोई शक्ति कोई शब्द में शक्ति नहीं है वाचक शक्ति नहीं है अर्थात शब्द कहने से अर्थ बुद्धि में आ जाना इसको कहते हैं कि शक्तिवृत्ति से जैसे गंगा कह दिए उसका शक्तिवृत्ति से अर्थ क्या है प्रवाह तो प्रवाह बुद्धि में आ जाता है किंतु जहाँ कोई इस प्रकार की शक्तिवृत्ति से अर्थ नहीं है तब तो ऐसा अर्थ को कहाँ कैसे कहा जाएगा कहते हैं उपलक्षण वृत्तिया वहाँ उपलक्षण करके कहते हैं भविष्यती इतना अभिप्रेत्य उपलक्षण वृत्तिया अच्छा देखिए थोड़ा यहाँ प्रसंग अलग आ रहा है पांच नंबर टिप्पणी देखिये उपलक्षण वृत्ति आई थी कयाचित लक्षण आयती या बत किसी लक्षण के द्वारा कहेंगे कैसा कहेंगे एक देते हैं ये जो पुरुष व्यक्ति है वो धन अर्जन करने के लिए विदेश जा रहा है पत्नी कह रही है कि आवश्यक नहीं है हम लोग यही अर्था सूखा रोटी खा करके घर में चलेंगे आप रहो इधर बाहर मच जाओ किंतु पति को लगा है धन कमाएंगे इसलिए वो पति जा रहा है तो पत्नी कहती है गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथान संतुते ते शिवा कहती है पति गच्छ गच्छसि गच्छसि चेत हे कांत गच्छ अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ पंथान मार्ग ते तब शिवा भवंतु आपका मार्ग भी सब मंगलमय हो अब आराम से चले जाना और मामा भी जन्म तत्र भूयात यत्र गतो भवान मेरा भी वही हो जाए जहां आप जा रहे हैं तो मेरा भी जन्म वही हो जाए पत्नी कह रही है इसका अर्थ है कि आप जाने से इसकी प्राण चली जाएगी नहीं तो फिर वहां कैसे जन्म होगा अर्थात पत्नी यह सीधा शब्द से नहीं कह रहा है की आप अगर चले जाएंगे तो हमारे जीवन नहीं रहेगा इस प्रकार सीधा शब्द से नहीं कह रही है तो इसको कहा जाता है कि उपलक्षण इसको व्यंजन कहा जाता है अपना जो वक्तव्य है अन्य कुछ शब्द व्यवहार करके कह दिया जो कि शक्ति वृत्ति से अर्थ को नहीं कर रहे ये पूरा श्लोक वहां है तो यहाँ तक थोड़ा दे दे खाली गच्छो गच्छो सी चेत कांत तो इत्यादि ये अद्वि सिद्धि में ये श्लोक आया है किस जगह में अन्य तो किसी विषय में नहीं है गछ तो ग्छचि चे चेतकांत इत्याद तथा इहापी इसको व्यंजनावृत्ति कहते हैं व्यंजनावृत्ति अर्थात तो के उपायन जो जो वक्तव्य है उसको प्रकाश कर देना भाष्य में उपलक्षण भविष्यति इति अभिप्रेत्य उपलक्षण वृत्ति से अर्थात तो उपलक्षण के द्वारा अभी उस निर्विशेष पदार्थ को कह दिया जाएगा श्रोत्र शब्द से तावन मुख्यार्थम आह श्रोत्र शब्द का एक मुख्यार्थ होता है और एक लक्षणार्थ होगा तो लक्षणार्थ तो कहेंगे यहाँ निर्विशेष ब्रह्म को और शुद्ध अर्थ भाष्य अर्थ भाष्य में श्रीणोत्यन श्रोत्र तस् शब्दावभाषकोत्र श्रृणोति अनेन इतिम स्त्रोत्र इति में क्या प्रत्यय हुआ स्ट्रन प्रत्यय हुआ धातु से स्ट्रन प्रत्यय करण अर्थ में होता है श्रीणोती अन स्रोत तस् शब्द अवभाषकोत्र अभी स्रोत में रहेगा स्रोत्रत्म ये स्रोत्र में श्रोतत्व क्या है कहते हैं शब्द अवभाषक शब्द अवभासक अवभाषक प्रकाशक ये टीका में शब्द अवभाषकत्व पूर्व पक्ष कह रहे है शब्द अवभाषकोत्रिय का ये अपना व्यक्तिगत होगा ये आत्मा के चलते श्रोत इन्द्रिय में शब्द अवभाषकत्व आएगा तभी तो आप कह रहे हैं कि श्रोत श्रोत्रम कहने से आत्मा ग्रहण हो जाएगा तो अर्थात तो जैसे कहते ना कोई व्यक्ति है अभी पराक्रमी है अथवा ध्वनि है तो कहेंगे इसका जो पराक्रम है वो उसका पराक्रम से ये पराक्रम है इसी प्रकार के आप क्यों कहते हैं अपना व्यक्तिगत तो सामर्थ्य से वह पराक्रमी है इस प्रकार क्यूँ नहीं कहते हैं पूर्व पक्ष का शंका है टीका में शब्द अवभाषक भविष्यति भविष्य स्रोत्र से भाषक है ऐसे भाष्य में कहा गया स्रोत्र जो शब्द अवभाषक है अपना शक्ति से ही हो जाएगा क्यों आत्मा का शक्ति से होगा कथम तस् शब्द अवभाषक आत्मा उपलक्षव्य इत्याथम तब्दक स्रोत्र से शब्द से शब्द अवासक गया अभी श्रोत्र का जो शब्द अभाषकत्व तो है धर्म है इसके द्वारा आत्मा उपलक्षित हो जाएगा ये कैसे होगा पूर्व पक्ष का शंका है अर्थात कहता है कि श्रोत्र का स्वयं का सामर्थ्य है वो शब्द को प्रकाश कर देगा श्रोत्र को प्रकाश करेगा शब्द को अर्थात तो शब्द ग्रहण करके तदाकर ज्ञान मन में करवा देगा शब्द का सामर्थ्य कथम तब्दभाषक आत्मा उपलक्ष्यंक्षा आह भाष्य में कहते हैं शब्दोपलबत अवभाषक स्वतः श्रोत्रे जो श्रोतत्मा ये शब्द उपलब्धतयाभाषक शब्द का वास्तविक उपलब्धा होता है ज्ञाता साक्षी साक्षी के रूपया साक्षी साक्षी के साथ तादात्म्य होकर के ये स्त्रोत्र में शब्द अभासक आता है स्रोत्र में जो स्रोत्रत्व पूर्व पंक्ति का अंतिम है कहा शब्द उपलब्धि रूपतया रूपतया था अभाषकत्व न स्वतः क्यों स्त्रोतेंद्रिय में स्वतः स्त्रोत्रत्म शब्द नहीं आएगा कहते हैं स्रोत्र से जो स्रोतेंद्रिय है वो चिद रूप नहीं है जो जड़ है वो पदार्थों को प्रकाश नहीं कर पाएगा जैसे अंधकार में दर्पण है वो प्रकोष्ठ में जो पदार्थ है उसको प्रकाश कर देगा नहीं कर पाएगा किंतु वही दर्पण में अगर प्रकाश हो जाएगा सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब आ जाएगा तब वो प्रकोष्ठ में जो वस्तु है वो प्रकाशित तो हो सकते है इसी प्रकार यहाँ स्रोत्र स्वयं अचित रूप है अचित रूप अर्थात जड़ है टीका में शक्ति सतह शक्ति ही सतह प्रकाश मानस्य वाच्या वा न असत्व अप्रकाशमान नर विषाणा यमत्व शक्तिमत्वापपत्ति है शक्ति ही सतः और प्रकाशमान्य वाच्य जो विद्यमान है सतः अर्थात विद्यमान जो विद्यमान है और जो प्रकाशमान है उसी का ही शक्ति ऐसे कहना चाहिए नहीं कि जो नहीं है असत है अथवा जो पदार्थ है बोलकर के हमको पता भी नहीं चलता है और कहेंगे उसका शक्ति है वो तो जैसे नर विषाणु का शक्ति है क्या तो को आघात लगा किससे कहेंगे नरविषाणु से, से क्योंकि भीड़ हो गया था तो इतने लोग भीड़ हो गए कि उसका दूसरे मनुष्य का विषाणु विषाणु अर्थात सिंह दूसरे मनुष्य का सिंह से इसको आघात लग गया तो ऐसी बात हो गया नर विषाणु मानव शक्ति मत्व अर्थात जो असत है अप्रकाशमान है उसमें शक्ति है ये संभव नहीं है सत्ता प्रकाश आत्मरूपम सत्ता और प्रकाश सद अर्चित ये कहते हैं ये आत्मरूपम ये आत्मा का ही स्वभाव है स्वरूप है तदेदे माना भावात् अर्थात आत्मा से जो भिन्न हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा उसमें प्रकाश और सत्ता ये दोनों नहीं होंगे सात नंबर टिप्पणी माना भावादी नासमी न स्फुरामी प्रत्यभावत जो आत्मा होगा वास्तविक उसमें अस्मि और स्फुरा में हूँ और मैं जानता हूँ इसी प्रकार के भान होगा और जो नास्मि न ना कहेंगे इस प्रकार पदार्थ तो होगा नहीं भाष्य में मनाभाव अत उपलब्धि तादात्म्यन श्रोत्र अवभाषक न स्वातंत्रण जड़वात उपलब्धि तादात्म्य उपलब्ध हो गया साक्षी साक्षी तादात्म्य होकर के ही स्रोतेन्द्रिय में अवभाषकत्व शब्द का अभाषकत्व आएगा न स्वातंत्रेण स्वतंत्र रूप से अर्थात तो साक्षी का तादात्म्य साक्षी का बल प्राप्त नहीं करके स्रोतेन्द्रिय शब्द को प्रकाश करेगा ये संभव नहीं है जड़त्वात श्रोतेन्द्रिय जड़ है जड़ से तो चाहताहीनवाचुक्तिप्यूक् क्षुक्तिप्य सेव इत जो जड़ है वो सत्ताहीन है अर्थात उसका कोई स्वयं का सत्ता नहीं है सुक्ति रूपय जैसे सुक्ति रूपय वहा वास्तविक रूप्य का सत्ता है किसका है नहीं। सुक्ति का तो जैसे खाली दिखता है सुक्ति रूपये इसी प्रकार के सारे जड़ पदार्थ तो उनका निजस्व कोई सत्ता नहीं है सत्ता और स्फुरण ये तो आत्मा का ही है ब्रह्म का ही है स्रोत्र अवभाषकत्व इति यदि उपलब्धा उपलक्ष्यते से तरी उपलब्धुर अन्याधीनम् इति अन्याधीनमित अनावस्था प्राप्त की आशंका अभी एक व्यक्ति हमको दिखा जो कुछ सामर्थ्य के साथ कर रहा है आप कह दें कि उसका जो सामर्थ्य हो उसका दूसरा का सामर्थ्य अभी जो दूसरा का सामर्थ्य कह दिए दिखने वाले में सामर्थ्य इसका नहीं है किसी दूसरे का और फिर जहां जाकर के पहुंचेगा वो कहेगा ये सामर्थ्य भी वो तीसरे का है उससे क्या दोष होगा अनवस्था दोष होगा अभी पूर्व पक्ष ये शंका लार है श्रोत से अवभाषकत्व में जो शब्द अवभाषकत्व शब्द का प्रकाश करने का सामर्थ्य है ये उपलब्धि तादात्म्य न उपलब्धा के साथ तादात्म्य होने से उपलब्धा शब्द से किसको कहा जा रहा है साक्षी को साक्षी के साथ तादात्म्य होने से यदि उपलब्धा उपलक्ष्य थे इसके द्वारा अगर अर्थात तो श्रोत्र शब्द को प्रकाश कर देता है ये जिसका सामर्थ्य से वो उपलब्धा है वही आत्मा अगर उपलब्धा इसके द्वारा लक्षित होगा तरी उपलब्ध री अवभाषक जो उपलब्ध है उसका भी और कोई प्रकाशक रहेगा अन्यधीन अन्यधीन उसका भी कोई अन्य प्रकाशक रहेगा इतनी इति प्राप्त अह सिद्धांति इसका उत्तर देता है आत्मनस्य चिद्रूप आत्मनस चिद्रूपत्वात आत्मा चिद्रूप है जो स्वयं प्रकाश रूप है वो फिर और अन्य प्रकाशक को अपेक्षा नहीं रखेगा टीका में स्वलु सत्तायतवादेषी है उपलब्धा सो होने से सत्ता प्रतित्योर अन्य अन्या उपलब्धा में जो सत्ता और प्रतीति है सत्ता और प्रती कैसा अस्मि जानामि मी इस प्रकार के हो गया सत्ता और प्रतीति उपलब्धा में जो सत्ता और प्रती है वो अनन्यायत अन्य नहीं होता दूसरे के चलते इसमें सत्ता और प्रतीति आ जाता है ये बात नहीं है नहीं होने से जो सो प्रकाश उपलब्धा है वो अन्य अधिन नहीं होगा तो अनावस्था नहीं होगा न अनवस्था इत है अभी अनवस्था का निराकरण हो गया अभी पूर्व पक्ष कहता है कि भवतु एवं अनवस्था भाव अनावस्था तो नहीं होगा तो ठीक है तथा तो कथन श्रोत्र से स्रोत्र आत्मा उचित तो आशंका है अनवस्था तो दूर हो गया किंतु श्रोत्र से कह करके आत्मा कैसे कह दिया जाएगा इस व्यक्ति में जो सामर्थ्य दिखता है वो उसका नहीं है तो उसका नहीं है तो ये वो दूसरे देवदत्त का ही होगा ऐसे कैसे निश्चय हो जाएगा वो चित्र का भी हो सकता है इस प्रकार की अभी का संका है तथापि तो कथम स्रोत से स्रोत अर्थात स्रोत्र में जो शब्द प्रकाश करने का सामर्थ्य है वो आत्मा है ऐसे कैसे मान लिया जाएगा स्रोत्र से आत्मा कथम उचित है इतनी आशंक आह भाष्य में योत्र उपलब्धिवे नाषक तद आत्मनिमित्वाद्रोत्रोत्र उचित योत्र अवभाषक शब्द को ग्रहण करता है शब्द को ग्रहण करके मन में अर्पण करके तदाकर वृत्ति बना देता है तभी श्रोत्र में जो उपलब्धित्वेन अवभाषक अर्थात तो शब्द का अवभाषक है तद आत्मनिमित्वाद आत्मनिमित अर्थात आत्मा के चलते ही श्रोतन्द्रिय में शब्द को ग्रहण करने का सामर्थ्य आता है त्रोत्र तो तो से उपलब्धित्वासक तद आत्मनिमित्व तीन नंबर टिप्पणी अच्छा दिए उपलब्धि उपलब्धित्वलब्धि इति उपलब्धा बन करके उपलब्धि विधया अर्थात वास्तविक स्रोत उपलब्धा नहीं है उपलब्धा तो साक्षी है इसलिए कहते हैं है उपलब्धि विधया अर्थात उपलब्धा जैसे बन करके वो शब्द को प्रकाश करता है ऐसे कहा जाए वो आत्मनिमित्व आत्मनिमित्त में समास है आत्मा निमित्तम यश स्रोत में शब्द प्रकाश का सामर्थ्य है उसका निमित्त हो गया आत्मा टीका में तस्य तदात्मन तस् श्रोत्रमिति उपलक्ष्यते निर्शेष चैतन्य तस्य तस्य अर्थात स्त्रोत्र जो भाष्य में कहा गया है उपलब्धि अवभाषकोत्रे जो शब्द अवभाषक है ये आत्मनवाद आत्मा इसका निमित्त है होने से स्रोत्र से ये शब्द से निर्विशेष आत्मा को ही कह दिया जाएगा क्योंकि स्रोत का जो सामर्थ्य है वो निर्विशेष चैतन्य से ही आता है दृष्टांत देते हैं भाष्य में यथा क्षेत्र से क्षेत्र क्षेत्र से अच्छा जैसे ये बृहदारण्य का उपनिषद में ये विचार आता है क्षेत्रिय तो का कार्य होता है कि नियमन करना अर्थात धर्म के आधार पर प्रजा पालन करना प्रजाओं का रक्षा करना किंतु धर्म के आधार पर प्रजा पालन करना है क्षेत्रीय इसलिए इसी को सारे सामर्थ्य परमात्मा ने दिए हैं बल दिए हैं और ये सब सामर्थ्य दिए हैं शौर्य इत्यादि दिए हैं किंतु ये वो अगर उल्लंघन कर जाएगा अपना कर्तव्य को फिर यो क्षेत्रीय अगर उल्लंघन करेगा उसका कौन नियंत्रण करेगा ये नहीं कि आजकल जैसा कहते तो ना गणतंत्र है अब पांच साल के बाद तो फिर आएंगे हमारे पास तो इसी प्रकार की वह नहीं है आ? अभी उसको कौन नियंत्रण करेगा कहते हैं कि धर्म आ? इसी प्रकार अर्थात क्षेत्र से क्षेत्र ख्यत्र का कार्य हो गया नियंत्रण करना नियामक है अभी नियामक का नियामक कौन होगा कहते हैं धर्म धर्म ही रक्षा करेगा अर्थात अंतिम अगर क्षेत्रीय भी विरुद्ध कार्य करने लगेंगे फिर धर्म उसका रक्षा करेगा इसलिए क्षत्रिय जब धर्म मार्ग में चलकर के ठीक कार्य करेगा वो सबको शासन करेगा ब्राह्मण भी अगर अपना कर्तव्य से च्यूत हो जाएगा क्षत्रिय को अधिकार है उसका शासन करके ठीक कर देना ये उपनिषद में आता है कौशित के उपनिषद में इंद्र ने दस हजार बहिर्मुख प्रमादी तपस्वियों को मतलब उनको हत्या करके सब भेड़ियों को खिला दिया और उसका कुछ भी हानि नहीं हुआ क्यों कहते हैं कि इंद्र अपना कर्तव्यनिष्ठ था तो जो अपना जो धर्म है शास्त्र के अनुसार विहित है उसको निष्ठा पर करेगा उसका कोई हानि नहीं होगा उसके दृष्टि से अर्थात तो बाकी ब्राह्मण को हत्या कर दिया तो उसका कोई हानि हो जाएगा ये नहीं होगा और वही इंद्र जो वृतासुर को मार दिया उसको पाप लग गया क्यों वृतरासुर अपने रास्ते में निष्ठावान था तो इस प्रकार के कहते हैं इसलिए ब्राह्मण अर्थात आज के महात्मा अगर आप अपना अगर हम लोग अपना कर्तव्य निष्ठा नहीं होंगे तो राजा आपको शासन करेगा तो कहेगा कि बाबा जी हो गया काम अब तो चलो इस प्रकार की भाष्य में यथा क्षेत्र क्षेत्रम यथा वा ये एक उदाहरण हो गया क्षेत्रीय हो गया नियामक उसका जो क्षेत्र क्षेत्र अर्थात धर्म यहां क्षेत्रीय शब्द से अर्थात क्षेत्रीय का जो कर्म जो उसका अर्थात नियमन कर्म उसका भी नियमन कर्म का भी नियामक है धर्म अर्थात धर्म के आधार पर वो अपना नियमन करेगा दूसरा दृष्टांत देते हैं यथा वो उदक औष्ण्यम अग्नि निमित्तमित दग्धुर उदक दग्धा अग्निर उच्यते उदकस्य औष्ण्यम जल में कभी उष्णता ये हो सकता है तो कभी कभी पंगत में ये जो परोस देते है ना जो आता है कभी कभी जल इतना गर्म रहेगा कि अगर आपको होश नहीं आप डाल दिए मुंह में सीधा तो जिनका तो चाय इत्यादि पीने का अभ्यास है उनको इतना तकलीफ नहीं होता तो थोड़ा सतर्क होना है ठीक है शिव जी अच्छा करते हैं हर जगह में सतर्क रहो कभी भी अर्थात <laughs> तो सतर्कता ना हटे यथावा उदकस्य औष्ण्यम अग्नि निमित्तम उदक में जल में अगर कभी औष्ण्यम आया तो उसका निमित्त हो गया अग्नि इतनी अभी उदक से हाथ लगने से जल जाता है अभी उदक हो गया दगधा अभी जो दग्धा उधक हो गया इसमें दगधृत्व ये किसके चलते हैं, अग्नि के चलते, अग, चलते इसलिए कहते हैं दगधुर अभी उदक से समान अधिकरण दग्धा हो गया उदक उसमें जो दग्ध है दग्धृत्व है वो कहते हैं कि उदक का भी दग्धा अग्नि अर्थात उदको को भी दगधृत्व सामर्थ्य देने वाला इसलिए उसको उदक दग्धा कह दिया गया दग्धुर दग्धा अर्थात सामर्थ्य आधान जो करता है उसी को वास्तव वो कार्य करता है कहा जाता है टीका में क्षत चार नंबर टिप्पणी में अविशेषो वहां पाठ छुटा हुआ था उन्नीस पृष्ठा में चार नंबर टिप्पणी में नीचे से तृतीय पंक्ति कहा वो तो भाई चार नंबर टिप्पणी नीचे से चतुर्थ पंक्ति में पूरा हो गया उन्नीस पृष्ठा ना अच्छा उन्नीस पृष्ठा नीचे से अच्छा अच्छा मतलब टिप्पणी का नीचे से तृतीय पंक्ति अच्छा अच्छा एक दो तीन अब पढ़िए तो कहा वाक्य रुके रुके रुके ये चार नंबर टिप्पणी हाँ वहां क्या चार नंबर आरंभ हुआ है अच्छा चार नंबर का तृतीय पंक्ति वहां है आप नीचे से तृतीय पंक्ति बोल रहे हैं अच्छा हम हसो हम अब सु कौंते तदा तत्व भ्रुगवन क्या लिखना है निर्विशेषम एव आत्मा उपलक्ष्य थे अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा ऊपर निर्विशेष तो ये समान हो गया अच्छा हम लोग का पुस्तक में तो इसमें है पूरा अच्छा ये पुराना पुस्तक में ये यहाँ है इतना पाठ टिप्पणी छूट गया निर्विशेष सो हम इत इतना तो है उसके आगे छूट गया अच्छा तो ये पुराना पुस्तक या लाइब्रेरी में है तो देख करके लिख सकते हैं तो नहीं तो अगर लिखेंगे तो ये लंबा पड़ेगा अभी पूरा पंक्ति अच्छा ठीक है बना करके दे देंगे खाली आप लोग यहाँ लिख करके रख लीजिए कि सोह मिति जो है वो मिति के आगे ये लिखा जाएगा चार नंबर टिप्पणी का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंक्ति में चार नंबर टिप्पणी का चतुर्थ पंक्ति में स्वह मिति ये मिति के आगे एक लिख दीजिए और नीचे एक लिख करके रख दीजिए ये से आप लोग वहां लिख लेंगे बाकी जितना छुटा हुआ है ठीक उतना ही हम लोग लिख करके देंगे उतना आप वहां लिख देंगे अच्छा आगे पाठ जहां टीका में चल रहा था क्षेत्र से क्षेत्र क्षेत्र जाति नियामकम कर्म क्षेत्र उचित यथा क्षेत्र जाति का नियामक कर्म वो क्षेत्र है तो उसका नियमन करने वाला ये धर्म होगा यदि स्रोत्रादि टीका मैगे यदि स्रोत्रादि साक्षात्मा लोकायति का तरी लोकायतिदे एव उपलब्धित्व व्यवहार इत्याश्या अगर श्रोत्र का भी कोई अन्य श्रोत्र अर्थात तो उसको सामर्थ्य देने वाला साक्षी आत्मा अगर कोई है कथम तरी फिर कैसे लोकायतिदेह लोक एवं आयत योकायत अर्थात लोक यही लोग यही सब है शरीर चार बाग दर्शन कहते हैं उन वो लोग श्रोता दिशा उपलब्धि त्यवहार कहते हैं स्रोत्र ही उपलब्धा कोई और अन्य आत्मा नहीं है ये कैसे करते हैं इतिहास भाष्य में कहते हैं उदकम अपी ही अग्नि संयोगात अग्निर् उचित विराम ये तदवत क्या यहाँ विराम कर दीजिए विराम करेंगे अर्थात तो ऊपर नीचे दो लाइन लगा दीजिए ताकि यहाँ से अलग पद भाष्य निश्चय हो जाएगा उदकम अपी ही जल ये जल का लक्षण तर्क संग्रह में क्या कहते हैं शीत स्पर्शवत्य आपह तो उदकम तो स्वरूप से अर्थात शीतल है होने पर भी अग्नि संयोगात अग्निर् उच्यते अभी कहते हैं कि ये तो अग्नि है जला देता है अग्नि रुच्यते तदवत ऐसा ही उदक जो कि स्वयं तो दग्धा नहीं है अग्नि संयोग से दग्घित्व तो आ जाता है इसी प्रकार के श्रोत इंद्रिय स्वयं शब्द प्रकाश नहीं कर पाएगा आत्मा का संबंध से तादात्म्य संबंध से शब्द प्रकाश करता है तद्वत्थ यहाँ तक वाक्य हो गया था आगे टीका में तद्वत्त उपलब्धि संबंधात स्रोत्रादिशु उपलब्धित्व व्यवहार इत्यर्थ तद्वत शब्द का टीकाकार कहते हैं उपलब्धि संबंधात श्रोता दिशु उपलब्धित्व व्यवहार स्रोत्रादि में उपलब्धि तो आ जाता है उपलब्धता का संबंध से तो वास्तव उपलब्धता कौन हुआ साक्षी <coughs> साक्षी का संबंध से स्रोत्र में उपलब्धित्व व्यवहार हो जाता है पूर्व पक्ष अभी कह रहा है भवन मते तरी नित्योपलब्धि स्वभाव आत्मा इति स्रोत्रादे है कर्णत्म न सबका मत में तो आत्मा नित्य उपलब्धा रूप है तो उपलब्धि स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है तभी श्रोत्रादि उसके लिए कर्ण नहीं बनेंगे जैसे काष्ठ का द्विधिकरण होना है का लकड़ी दो भाग होना है उसके लिए करण कौन होगा कुठार तो कुठार जो पदार्थ को बनाएगा काष्ट का द्विधिकरण करेगा वो द्विधिकरण पहले से बना हुआ था क्या नहीं है अनित्य जो साध्य पदार्थ है उसके लिए करण की आवश्यकता होती है किंतु आत्मा तो आपका मत में नित्य है उपलब्धा रूप उप है इसलिए स्रोतराधिकर्ण ये क्या करते हैं उसका तो उपलब्ध नित्य है तो चाहे ये कोई करण कार्य करे न करे वो तो कहते हैं वो तो उपलब्धा है ही फिर ये स्रोत्राधिकर्ण नहीं बनेंगे उसके लिए पूर्वपक्ष कह रहा है क्रियायांग ही करणेक्षा इति आकांक्षाएं आह कोई क्रिया हो तो उसके लिए कोई करण की अपेक्षा है और आत्मा तो कोई क्रिया नहीं हो तो नित्य पदार्थ है तो आत्मा के करण का क्या आवश्यक है स्रोत को क्यों चाहता है उसमें क्यों बल देता है यह पूर्व पक्ष का शंका है भाष्य में अन्यम योगात उपलब्धित्व तत्कर्ण स्रोतरादि योगात अनित्यम उपलब्धित्व अनित्य उपलब्धित्व ये साक्षी में होगा ना प्रमाता में होगा प्रमाता में तो जो अनित उपलब्धित्व प्रमात्रिष्ठ यत संयोगात जिसके साथ प्रमाता का संयोग होने से ये प्रमाता में उपलब्धित्व आ जाता है प्रमाता के साथ अगर स्रोत इंद्रिय नहीं रहेगा तो फिर प्रमाता शब्द ग्रहण कर लेगा नहीं करेगा तो यत संयोगात यत पद से कर्ण स्रोत्र स्रोत्र संयोगात प्रमाता का अनित्यम उपलब्धित्व तत्कर्णम तो उसको कारण कहा जाएगा तो जो कारण स्रोत स्रोत्र का संयोग से प्रमाता में अनित्य उपलब्धित्व आएगा आने से उसको कर्ण कहा जाएगा अर्थात तो कारणों का निर्णय साक्षी के दृष्टि से नहीं होगा प्रमाता का दृष्टि से होगा प्रमाता उस कारणों के साथ संबद्ध हो जाने से वो प्रमाता को कुछ उपलब्धि होगी ज्ञान होगा उदकस्य एवं दग्धित्व अनित्यम ही त्र तत् उदक जैसे दग्धृत्व उदक में दग्धृत्व ये उसका नित्य है कादाचित कहे इसी प्रकार के प्रमाता में जो उपलब्धित्व है वो भी कादाचित कहे उदकस्य दग्धत्व अनित्यम अनित्यं तत्र तत् उदक में तत्र तत्र उदक तत् तथर्था दग्धृत्व उदक में दग्धृत्व अनित्यम है कादाचित कहे वही कोई संयोग इत्यादि से होता है टीका में प्रमातुर यथ संबंधात प्रमातुर यहाँ सात नंबर टिप्पणी चाहिए है यहाँ नहीं नंबर करेंगे नीचे वाला पंक्ति में दिया है प्रमातरी वहां काट देंगे सात नंबर यहाँ होना है ये प्रमातुर यथ संबंधात अनितम उपलब्धित्म भवती बुद्धि परिणाम परिणा है नहीं है ठीक है बुद्धि बुद्धि परिणाम तत्तादिकरण बुद्धिवृत्तिपेक्ष प्रमातरी प्रमाता में यत संबंधात अनित्यम उपलब्धिव इसलिए भाष्य में जो वाक्य दिया है अनित्यम यत संयोगात उपलब्धित्व कहते प्रमातु प्रमातरी प्रमाता में वहाँ अध्यार कर लेना पड़ेगा प्रमाता जिसके संबंध से अनित्य उपलब्धित्व अर्थात ज्ञान होता है अनित्य ज्ञान कादाचित का ज्ञान होता है काचित का ज्ञान कैसे होता है कहते हैं बुद्धि परिणाम ही बुद्धि का परिणाम होकर के प्रमाता को जो ज्ञान होता है तत्ण जो उपलब्धित्व त्रोत्रादिकरण बहुगृह स्रोत्रादिक जो उपलब्धित्व आता है उसके लिए कर्ण हो गया स्रोत्रादि बुद्धि वृत्ति अपेक्ष करण आगे बुद्धि में वृत्ति उत्पन्न करके प्रमाता को उपलब्धा बना देगा प्रमाता हो जाएगा श्रोत्रादि संगते आगे टीका में स्रोत पूर्व पक्ष कह रहेगी श्रोत्रादि संगते प्रमातरी अनित्य उपलब्धित्व संभव है तब असंग साक्षिण कथम उपलब्धित्व वेपदेश ठीक है अभी आप कह दिए कि कारण के साथ संबद्ध होकर के प्रमाता में ज्ञान होगा ये कादाचित का अनित्य ज्ञान होगा स्रोत्रादि संगते स्रोत्रादि हो गया कारण करण के संगते अर्थात संबंध से संगत होने पर संबंध होने पर प्रमातरी प्रमाता में अनित्य उपलब्धित्व कादाचित का ज्ञान ये तो आएगा होने पर भी अभी आपका मत में आप साक्षी को असंग कहते हैं उसके साथ तो कोई संबंध होगा नहीं अभी साक्षी में उपलब्धित्व कैसे आएगा प्रमाता में आ गया क्योंकि कर्ण के साथ संबंध हो गया अभी साक्षी तो असंग है उसमें उपलब्धि कैसे आएगा इत्याश यू भाष्य नित्यम यू निपलब्धि इव इव्यम स नित्य उपलब्धि दग्धे दग्धा दग्धा ए इव उपलब्धा नितब्धिस्व दू नमुपल जहाँ नित्योपल ये प्रमा अग्न इव औष्ण्यम अग्नि में औष्ण्यम ये नित्य है ना कदाचित का है नित्य स नित्य, नित्य उपलब्धि तो साक्षी नित्य उपलब्धि स्वरूप होने से दग्धा इव उपलब्ध उच्यते जैसे अग्नि वास्तव दग्धा है इसी प्रकार की ये साक्षी को भी उपलब्धता कह दिया जाता है टीका में उक्तमर्थम उत्तम असम ओ शो मिद्रण वरुण शोस्व